परमार्श प्रसंग एक श्री ठाकुर कहते थे मैंने तो 16 नाच नाचे हैं तुम्हें एक नाच से ही प्राप्ति होगी ईश्वर तो प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर ने जो अलौकिक तीव्र साधना की थी उसका शतानश भी मनुष्य के लिए कर सकना असंभव है फिर भी उन्होंने कम से कम जो एक नाच नाचने को कहा है वह तो नाचना ही पड़ेगा सोलह नाच की तैयारी करने पर तब कहीं एक नाच बन पाता है भगवान की ओर एक कदम बढ़ने पर वे दस कदम आगे आ जाते हैं बाकी तो सब वे ही कर देते हैं यही उनकी कृपा है एक सौ अठहत्तर अहिंसा परमो धर्म बड़ी अच्छी बात है पर केवल मुंह से बोल देने से ही या केवल जीव हत्या त्याग अर्थात मछली मांस न खाने से ही अहिंसा नहीं हो जाती अहिंसा उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूत मात्र में ईश्वर दर्शन अर्थात आत्मानुभूति होती है जीवन धारण का अर्थ ही है प्रति मुहूर्त जान में या अजान में दृश्य या अदृश्य असंख्य प्राणियों का जीवनाश या क्षति योगी लोग दूध को सात्विक आहार मानकर उसे ही पीकर तपश्चर्या करते हैं पर दूध के लिए भी तो बेचारे बछड़े को उसके स्वाभाविक निजस्व खाद्य से वंचित करना पड़ता है यह क्या हिंसा या निष्ठुरता का कार्य नहीं है, फिर भी जानते हुए जितनी हिंसा अनिष्ट नहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है क्षुद्र अहम और स्वार्थ बुद्धि दूर होती है शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है अतः चित्त शुद्ध और निर्मल होता है और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। ने कहा है ध्यान करो मन में, वन में, कोने में, वन कोने इससे मन सहज ही एकाग्र हो जाता है कोने में अर्थात आड़ में जहां किसी की निगाह ना पड़े एकांत में धर्म कर्म सब गुप्त रीति से करना उचित है ज्यादा बोलने बताने और प्रागट्य से अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होते हैं अपने भाव को छुपाकर रखना उचित है भाव का अंकुर जमने जमते न जमते ही उसका उच्छ्वास या उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है अपने भाव भक्ति जितने ही अंतकरण में छिपाए रख सको वह उतने ही परिपक्व होगी बढ़ेगी और शक्तिशाली होगी सात्विक साधक इसीलिए अकेला अंधकार में या गंभीर रात्रि में या मसहरी के भीतर जब ध्यान करता है ताकि कोई जानने न पावे